ओध्यात्मरामण अयोध्या कांड प्रथम सर्ग श्रीमहादेव उवाच एक सुखमासीम स्वातुरा जिरे सर्वाभस रत्न सिंहासने महादेवजी बोले हे पार्वती एक दिन जब सर्वालंकार विभूषित श्री रामचंद्र जी अपने अंतपुर के आंगन में एक रत्न सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठे हुए थे तथा जिस समय नीलोत्पल दलस्यामं कौतुभा मुक्तकंधरम सीतया रत्न दंडेन चामरेनाथ जिस समय नीलोत्पल कोस्तुप कौस्तुभ मंडित उन रघुनाथ जी पर श्री सीताजी युक्त चमर डुला रही थी विनोदयत ताम्बूल चरवणादिरादरात नारदोवतर द्रष्टुम अम्बराद्यत्र वे आदरपूर्वक दिए हुए ताम्बूल चरवणादि से आनंदित हो रहे थे उसी समय उन्हें देखने के लिए देवर् नारद जी आकाश से उतरे शुद्धस्फटिकसकाश शरतचंद्र इवामल अतर्कित मुपाया तो नारदो दिव्य दर्शन तम दृष्टवा सहसोत्था राम प्रत्यातांजलि न नाम शिषा भूमौ सह सहभक्तिमान शुद्ध स्फटिक मणि के समान स्वच्छ और सरश्चंद्र के समान निर्मल दिव्यमूर्ति श्री नारद जी को इस प्रकार अचानक आते देख भगवान राम सहसा उठ खड़े हुए और सीता जी के सहित प्रेम और भक्ति पूर्वक हाथ जोड़कर पृथ्वी पर स्थिर रखकर उन्हें प्रणाम किया उवाच नारद रा परुत संसारी मुनिश्रेष्ठ दुर्लभम तव दर्शन अस्माक चेतसातरा मुे अवाप्तमे पुनर्जन्म कृतपुण्य महोदय संसारिणाम मुने लभ्यते समागम फिर भगवान राम ने परम प्रीतिपूर्वक नारद जी से कहा हे श्रेष्ठ हम जैसे विषयाशक्त संसारी मनुष्यों के लिए आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है हे मुने आज अपने पूर्वजन्मकृत पुण्य जन पुण्य के उदय होने से ही मुझे आपका दर्शन हुआ है क्योंकि हे मुनि पुण्योदय होने पर संसारी पुरुष को भी सत्संग प्राप्त हो जाता है अतस्तर्शना देव कृता मुनेश्वर किम कार्यम ते मया कार्य ब्रोहित कर अतः हे मनीश्वर आज आपके दर्शन से ही मैं कृतार्थ हो गया अब मुझे आपका क्या कार्य करना होगा सो कहिए उसे मैं इस समय पूर्ण करूँ अथ तम राघवम भक्तवत्सलम कि मोहयसी माम राम वाक्य लोकासार भीम तब नारद जी ने भक्तवत्सल भगवान राम से कहा राम आप सामान्य मनुष्यों के से इन वाक्यों से मुझे क्यों मोहित कर रहे हैं